भावार्थ हेस्तोता तू सोम को निचोड़कर तू जैसा जानता है वैसा ही तू अपने शब्दों में उस बलशाली इंद्र की स्तुति कर वह इंद्र भी तुझे तेरे शरीर की पुष्ट के लिए धन देगा तथा युद्धों में शत्रुओं को नष्ट करने के लिए शक्ति देगा भावार्थ संपूर्ण धनु पर शासन करने वाले सामर्थ्यशाली शत बलशाली सहायक तथा सर्वत्र जाने वाले इंद्र की उत्तम रीति से स्तुति करनी चाहिए ताकि हमें उत्तम समृद्धि प्राप्त हो इंद्र की सदैव नम्रवाणी से ही स्तुति करनी चाहिए भावार्थ बल के प्रवाहों से युक्त और जल के प्रवाहों को बहाने वाले अत्यधिक गर्जना करने वाले मरुतों की हर प्रकार से पूजा एवं सत्कार करन ताकि यज्ञकर्ताओं को सुख प्राप्त हो, भावार्थ, हे पैरक बुद्धि से युक्त एवं बलशाली इंद्र, हमें ऐसा धन दो कि हम दुष्ट बुद्धिवालों का नाश करें, हे बलवान इंद्र, तू वीर, विलक्षण सामर्थ्यशाली, चेतनामान एवं सत्य युक्त है, तू हमें अपने जैसा ही बना, भावार्थ, मनुष्य सदैव धनी के संपर्� भावार्थ विद्वान बंत्रक्य ऋषि को भी स्वेच्छत दक्षिणा देनी चाहिए भावार्थ ज्ञानी विद्वान पुरोहित ऐसे धनवान हों, वे सदैव रथ पर चढ़कर सब जगह घूमें। भावार्थ, जब कोई दाता अपने पुरोहित को अनेक प्रकार के धन आदि देकर ऐश्वर्य युक्त करे, तब पुरोहित का भी कर्तव्य है कि वह अपने यजमान की कीर्ति को बढ़ाएँ। भावार्थ, हे वायुदेव, बहुत अधिक धन देने के लिए हम तेरी स्तुति करते जो अनेक गाय एवं घोड़ों का आस्त्रेस्थान है, वह शक्तिशाली एवं पवित्र वायु देव हमें दान दे, भावार्थ, वह वायु उत्तम कार्य करने वाले और वर्णनीय आधार देने वाले मानों को उत्तमोत्तम कार्य करने के लिए उत्साह देता है। भावार्थ जो शरीर का सच्चा स्वामी है, जो पूर्ण रूप से अपना शरीर अपने अधीन रखता है, उसको उत्तम अन्न मिलता है। अपने शरीर पर अपनी पूर्ण स्वाधीनता रखना उत्तम कर्तव्य है। भावार्थ मुझे गाय, घोड़े आदि पशु बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हों। भावार्थ मनुष्य ऊंट, गाय आदि बहुत से पश भावार्थ सबको आश्रय देने वाला बुद्धिमान एवं बलवान वायु सबको प्राण प्रदान करता है, सभी प्राणी इंद्र से रक्षित होकर प्रसन्न होते हैं। भावार्थ उत्कृष्ट तथा स्वर्ण अलंकारों से सजी हुई स्तैय उसी को मिलती है, जो पुरुष अश को भी वश में कर सके, अर्थात् वह इतना बलवान हो। सप्तचत्वारिंशम सुक्तम भावार्थ हे देवों, जिस दाता की तुम रक्षा करते हो और जिस � सुरक्षा के साधन नशपाप एवं उत्तम हैं। भावार्थ, हे देवों, तुम जानते हो कि हमारे पाप किस तरीके से नष्ट हो सकते हैं, अतः हमारे पापों को नष्ट करके, जिस प्रकार पक्षी अपने बच्चों को सुख देते हैं, उसी प्रकार हमें भी सुख दो। भावार्थ, जिस प्रकार पक्षी अपने बच्चों को उत्तम सुख एवं संरक्षण देत उत्तम तथा पाप रहित संरक्षण को चाहते हैं, भावार्थ इन्हीं देवों की कृपा से मानवों को आश्रय स्थान तथा जीवन साधन मिलते हैं। यहीं देव सभी मानवों के धन के स्वामी हैं, भावार्थ हम इंद्र की शरण में जाएं और आदित्तों के संरक्षण में हम सदैव रहें। इस प्रकार हम पापों को उसी प्रकार दूर करें जिस प्रकार लोग कठिनाई को दूर करते हैं भावार्थ दुखी अवस्था में रहकर भी जो मानव इन देवों की भक्ति करता है वह अंत में इन देवों द्वारा दिए गए धन को प्राप्त करता है अर्थात देव इसकी भक्ति पर प्रसन्न होकर बहुत अधिक धन प्रदान करते हैं भावार्थ ये देव जिसकी रक्षा करते हैं उसे तीखे शस्त्र आत्मा बड़े से कष्ट भी कदापि नहीं सताते जिसे ये देव आश्रय देते हैं वह सुखी होता है भावार्थ हे देवों जिस प्रकार युद्ध में कवच से सुरक्षित वीर हर प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुरक्षित रहता है उसी प्रकार तुमसे रक्षित हुआ मनुष्य छोटे बड़े पापों से बिल्कुल सुरक्षित रहता है भावार्थ हमें अदित देवी पापों से बचाकर श्रेष्ठ सुख दे मित्र, वरुण, अर्यमा आदि देव भी हमें सुख प्रदान करें, भावार्थ हे देवों, जो सुखदाई, कल्याणकारी तथा निरोगिता देने वाला कवच है, उस कवच को हमें प्रदान करो, ताकि उससे हमें आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक शांति मिले और हमारी हर प्रकार से सुरक्षा हो। भावार्थ जिस प्रकार ऊंचे नदी तीर पर खड़ा होकर मानव नीचे के सब दृश्यों को देखता है उसी प्रकार देव हमारा निरीक्षण सदैव करते रहते हैं वे हमें सदैव उत्तम मार्ग में प्रेरित करते हैं भावार्थ इस संसार में राक्षसों घातकों तथा उपद्रवी लोगों का कल्याण न हो बल्कि जो गाय वीर एवं यशह प्राप्� भावार्थ हे देवों जो पाप हमसे प्रकट रूप से हुआ हो या गुप्त रूप से हुआ हो वे सब पाप हमसे दूर रहें हम कभी किसी प्रकार का पाप न करें भावार्थ हे देवी ऊषे जो दुष्ट स्वप्न अथवा विचार हममें तथा गाओं में हो वे सब मुझसे दूर हों और हम पाप रहित हों भावार्थ अलंकार बनाने वाले सुनार या मालाएं बनाने जो झूठ एवं चोरी का धंधा करते हैं, उस पाप से हम दूर रहें और देवों के उत्तम संरक्षण में हम सदैव रहें। भावार्थ अन्न सदैव पाप से रहित होकर ही लिया एवं दिया जाए, आत्मा उस अन्न भोग के अंश को स्वीकार करने वाला भी पाप रहित हो, भावार्थ, जिस प्रकार सूद और उसका मूल धन तथा अन्य प्रकार का रिंड मानो पूरी प्रकार उतार देते हैं, उसी प्रकार मानो पापों को भी अपने पास से दूर कर दें, भावार्थ, देवों की उत्तम संरक्षण शक्ति और ऊषा की कृपा प्राप्त करके हमने विजय प्राप्त कर धन प्राप्त किया, जिससे हम डरे थे। उन पापों से भी दूर हो गए अष्टचक्तवारिन्शम सुक्तम भावार्थ यह सोम अत्यंत मधु एवं उत्साह वर्धक होने के कारण सभी देव एवं मानव इसकी प्रशंसा करते हैं इसे उत्तम अध्ययनशील और उत्तम मेधा बुद्धिवाले ही प्राप्त कर सकते हैं भावार्थ जब सोम रस शरीर के अंदर जाता है तब मानो चाहे कितना भी क्रोधी हो वह शांत हो जाता है। सोम इंद्र का मित्र है इसलिए सोम रस तैयार करने वाले के पास इंद्र आता है तथा वह धनवान होता है। भावार्थ मानो सोम रस पीकर अमर हो जाता है उस राह पर चलकर वह देवु की महिमा जान लेता है और उस मानो का उसके शत्रु एवं धूर्त लोग कुछ भी नहीं बिगार सकते। 8枚だけでなく2枚だけでなく2枚だけでなく2枚だけでなく2枚だけでなく2枚だけでなく2枚だけでなく2枚でなく2枚だけでなく2枚だけでなく2枚だけでなく2枚だけでなでなく2枚だけでなく2枚だけでなく2枚だけでなく2枚だけでなく2枚だけでなく2枚だけでなく2枚だけでな पैरों में भी शक्ति आती है तथा शरीर रोगों से सदैव दूर रहता है सोम रस को पीने से रोगों का डर नहीं रहता भावार्थ सोम का पान करने से मनुष्य जलती हुई अग्नि की भांति तेजस्वी और देदिप्पमान होता है वह धनवान होता है, सोमरस में पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं। भावार्थ सोमरस का प्रेम पूर्वक पान करने से मनुष्य पुष्ट होता है तथा उसकी आयु दीर्घ होती है। भावार्थ हे सोम हमारा कल्याण करने के लिए ही हमें सुखी कर ब्रह्म का पालन करने वाले हम तेरे अपने ही हैं इस बात को तू भली भांति जान ले हमें तू चतुरता तथा सात्त्विक क्रोध प्रदान कर और हमें शत्रुओं की इच्छा के अधीन मत कर भावार्थ यह सोम शरीर के प्रत्येक अंग में जाकर उसे शक्ति प्रदान करता है शरीर में उत्साह का संचार करता है यदि कभी नियम का उलंधन भी हो जाए तो भी इस सोम का पा� समरस सरलता से पचने योग्य है इसलिए यह बहुत मात्रा में पिए जाने पर भी पीने वाले को कष्ट नहीं देता यह सोम आयु को दीर्घ करने वाला भी है भावार्थ सोमरस का सेवन करने से कठिन से कठिन तथा अत्यंत पीड़ा देने वाले रोग भी दूर हो जाते हैं और मनुष्य की आयु दीर्घ होती है